एली विटनी और कॉटन जिन जैसी का गुंडरसन चित्र गेरी एक करणों अध्याय एक विचार का बीज अध्याय दो कॉटन जिन का जन अध्याय तीन विचार की चोरी अध्याय चार सपने की कीमत एली विटनी और कॉटन जिन के बारे में अधिक जानकारी अध्याय एक विचार का बीज सत्रह सौ के दशक में कपास यानी कॉटन सक... दक्षिणी संयुक्त राज्य की मुख... मुख्य फसल थी कपास को गुलामों द्वारा हाथ से बीना और साफ किया जाता था मुझे शाम तक एक पाउंड साफ कपास चाहिए लड़के अगर मुझे, में, मुझे उसमें कोई बीज मिला तो तुम्हारी खैर नहीं कपास की सफाई के बाद उसे इंग्लैंड भेजा जाता था अंग्रेजी मिले कच्चे अमेरिकी कपास को कपड़े में बुनती थी फिर उस कपड़े को वापस अमेरिका भेजा जाता था मुझे सूती कपड़े पसंद है कासो इतने महंगे नहीं होते हम यहाँ कपास उगा सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ कपड़ा बनाने की मिले नहीं है सत्रह में ब्रिटिश व्यवसायी सैमुअल स्लेटर अमेरिका आए रोड आइलैंड में उनकी मुलाकात मोजेस ब्राउन से हुई उनकी एक साथ एक व्यवसाय शुरू करने, उन्होंने एक साथ एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया मैंने इंग्लैंड में एक कॉटन मिल शुरू करने में मदद की थी मैं आपको उसके काम की प्रक्रिया दिखा सकता हूँ सैमुअल यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हम यहाँ भी एक कॉटन मिल बना सकते हैं सत्रह में रोड आइलैंड के पाकेट में स्लेटर ने कॉटन मिल खोली जल्द ही कई अन्य मिलों का भी निर्माण हुआ इन मिलों के कारण अमेरिकी मजदूर बड़ी यात्रा में सूत काट सके और कपड़ा बना सके मिल को चालू रखने के लिए पर्याप्त कच्चा कपास ही नहीं बचा है मुझे यदि कपास को तेजी से साफ किया जा सके तो उससे दक्षिण का बहुत तेजी से विकास होगा फिर इंग्लैंड हमसे कपड़ा खरीदेगा सत्रह में युवा आविष्कार एलिविटनी एक टीचर के रूप में काम करने के लिए दक्षिण गए लेकिन वो काम नहीं बना उनके दोस्त तो कैथरीन ग्रीन और फिनिश मिलर ने उन्हें जॉर्जिया के मलबरी ग्रो में रहने के लिए बुलाया मलबरी ग्रो में आपका स्वागत है आपने कॉलेज में कानून की पढ़ाई की है क्या आप वकील बनने की सोच रहे हैं मुझे नहीं पता मुझे अपने हाथों से काम करना बहुत पसंद है मैंने एक बार किले बनाने की मशीन बनाई थी शायद मैं ऐसा कुछ कर सकूँ मुझे यकीन है कि आप ऐसा जरूर कर सकेंगे अली आपका दिमाग हमारे दक्षिण में बहुत काम आएगा अगले दिन फिनिश जो प्लांटेशन फार्म का प्रबंधन करते थे ने एली को मलबरी ग्रो के आसपास के खेत दिखाए एली हम कपास उगा कर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कपास को साफ करना बहुत मुश्किल है हमारे गुलामों को एक एक करके कपास के बीज निकालने पड़ते हैं कपास को साफ करने का को कोई आसान तरीका जरूर होना चाहिए एली ने अगले कुछ हफ्ते मलबरी ग्रो में फिनिश के काम में मदद करने में बिताए उसने कैथरीन और उसके बच्चों के साथ अपनी शामें बिताई यह सुई के काम फ्रेम मेरे द्वारा पहले किए काम को काटता है जरा मैं देखूँ मैं आपके लिए एक बेहतर फ्रेम बना सकता हूँ एली यह नया फ्रेम बेहद शानदार है यह कपड़े को आराम से पकड़ता है और धागे को भी नहीं काटता है अब बहुत प्रतिभाशाली है धन्यवाद इसमें कुछ मुझे कुछ कोशिश करनी पड़ी लेकिन मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया कैथरीन अक्सर पड़ोसी किसानों को मलबरी ग्रोह में रात के खाने के लिए आमंत्रित करती थी एली को उनके साथ बात करना और उनकी कपास की फसल के बारे में जानना अच्छा लगता था कपास बहुत लोकप्रिय है हम उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं लेकिन कपास के हर रे बीजों को बीजों को साफ करना बेहद कठिन है कपास के बीज अलग करने में इतना समय क्यों लगता है वो बीज बहुत छोटे और चिपचिपे होते हैं गुलामों को उन्हें एक एक करके कपास की गेंद में से खींचना पड़ता है मैंने एक ऐसी मशीन के बारे में सुना है जो बीजों को अलग कर सकती है आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते रोलर जिन उसे काले बीज वाले कपास के लिए उपयोग किया जाता है काले बीज चिकने होते हैं वे कपास में से सीधे बाहर धुढ़कते हैं लेकिन रोलर जिनके रोलर्स हमारे कपास कपास के हरे बीजों बीजों को को तोड़ देते हैं कोई भी से भरे कपास को नहीं खरीदना चाहता फिर आप सिर्फ काले बीज वाले कपास क्यों नहीं उगाते यहाँ केवल हरे बीज वाले कपास ही अच्छी तरह उगती है काले बीज वाली कपास समुद्र के पास ही अच्छी उगती है काम करने के लिए इतने सारे गुलाम खरीदने और रखने में बहुत अधिक खर्च होता है मैं कपास से कोई पैसा नहीं कमा पाता हूँ मित्रों या मेरे युवा मित्र हैं मिस्टर बिटनी वो कुछ भी बना सकते हैं उन्होंने मेरे लिए कढ़ाई का फ्रेम बनाया है मैंने सोचा कि काम खोजने के लिए मैं उत्तर की ओर लौटूंगा बहुत अच्छा है भविष्य की क्या योजना है यली नहीं आप यहीं रहेंगे और हमारी कपास की समस्या में मदद करेंगे मुझे यकीन है कि आप कपास के बीजों को कब कुछ हल सोचेंगे मेरे दिमाग में अभी से कुछ विचार आ रहे हैं अध्याय दो कॉटन जिनका जन्म एली को अपने विचारों पर ठोस काम करने के लिए एक वर्कशॉप चाहिए यह रही आपकी नई वर्कशॉप एली यदि आप की मशीन काम करती है तो हम अधिक साफ कपास बेच सकेंगे लेकिन मैंने अभी तक उसे बनाना शुरू भी नहीं किया है आपके लिए एक प्रस्ताव है मैं आपके आविष्कार के लिए सब सभी चीजें खरीदूंगा और अगर मशीन काम करती है तो हम मुनाफे को साझा करेंगे मुझे सामान की सख्त जरूरत है और मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है इससे पहले की वो कुछ भी बनाना शुरू करता एली ने कपास के पौधे और कपास को कैसे साफ किया जाता है उसका अध्ययन किया जरा मिस्टर विटनी को दिखाओ कि तुम कपास से बीज कैसे साफ करते हो स्वागत है सर पहले मैं एक हाथ में कपास की गेंद को पकड़ता हूँ फिर मैं अपने दूसरे हाथ से उसके रेशों में से बीज खींचता हूँ फिर मैं एक बाल्टी में बीज और दूसरी में कपास को गिराता हूँ आप एक दिन में कितना कपास साफ कर पाते हैं सिर्फ एक पाउंड केवल एक पाउंड कोई आश्चर्य नहीं है कि हरे बीज वाले कपास से पैसा कमाना इतना कठिन है सफाई प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद एली ने अपनी मशीन के मॉडल पर काम करना शुरू किया धातु के दांत लोगों की उंगलियों की तरह ही बीज निकाल सकते हैं अगर मैं इस रोलर में कुछ छोटे धातु के दांत लगा दूं तो काम कर सकता है लेकिन मुझे सही सामग्री खोजने की जरूरत है कैथरीन की बेटी कॉर्नेलिया के पास वो चीज थी जिसकी एली को तलाश थी मुझे कॉटन जीन के लिए कुछ मुलायम धातु चाहिए क्या मैं इस तार का उपयोग कर सकता हूँ कॉर्नेलिया मैं उससे एक चिड़िया का पिंजरा बनाने जा रही थी लेकिन आप उसे ले सकते हैं दस दिनों में एली के पास फिनिश को दिखाने के लिए एक मॉडल था जैसे ही रोलर घूमता है दांत कॉटन के रेशों को लोहे की पट्टियों से छेद देते हैं और उन्हें बॉक्स में डाल देते हैं बीज को मशीन के अंदर ही बीज को मशीन के अंदर ही रखते हैं ऐसा लगता है कि यह काम करेगा एली मैं आपके अंतिम मशीन को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता इससे पहले कि एली फुल साइज कॉटन जिन पर काम शुरू कर पाते उसे अपनी जरूरत के कुछ उपकरण और पुर्जे बनाने थे यह औजार मुझे रोलर में तार डालने में मदद करेगा मुझे दांतों को सही कोड़ पर रखना होगा नहीं तो वे कपास को सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे क्या तुमको लगता है कि यह काम करेगा मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूं चलो बढ़िया काम एली लगता है कि अच्छा काम करेगा यह अच्छा काम करेगा क्या कपास में कोई बीज है नहीं लेकिन एक समस्या अभी भी है दाँत नुकीले है और वो कपास के फाइबर के टुकड़े कर रहे हैं मैं उसे ठीक करने का कोई तरीका ढूंढूंगा यह घुमावदार दाँत ज्यादा बेहतर काम करते हैं लेकिन जल्द ही एली को एक और समस्या दिखी, वो फंस गया है अरे फाइबर मशीन को जाम कर रहे हैं आपकी कॉटन जिन भलक कैसे चलेगी उसके दांतों में रूई के रेशे फंसने की समस्या आ रही है वो मशीन को बंद करते हैं क्या कपास को हिलाने का कोई तरीका है कपास को दूर हटाने के लिए मुझे एक प्रकार के ब्रश की आवश्यकता है अगर मैं दो रोलर्स के इस्तेमाल दो रोलर्स इस्तेमाल करूँ एक दांतों के साथ और दूसरा ब्रश के साथ अगर मैं सही हूँ तो इस ब्रश के दांत रूई को साफ करेंगे और उससे डिब्बे में डालेंगे। एली ने फिनिश को अपना मॉडल दिखाया। और सामान की, की देखभाल करें आपका कॉटन जिन हमें अमीर बना देगा अध्याय तीन विचार की चोरी अप्रैल सत्रह सौ तिरानबे में मलबरी ग्रोह में आने के सात महीने बाद एली ने पहला काम करने वाला कॉटन जीन बनाया मुझे नहीं लगता कि हमें तुरंत अपनी कॉटन जींस को बेचना चाहिए हम उनका उपयोग करने के लिए लोगों से फीस ले सकते हैं एली मुझे पता है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी मैंने कुछ पड़ोसियों को आपका कॉटन जीन देखने के लिए बुलाया है मैं पहले पैटर्न प्राप्त करने की सोच रहा था लेकिन आप दिखाने के लिए कुछ दोस्तों को जरूर बुला सकती हैं इस मशीन को बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है और ये पुरानी मशीनों की तुलना में 50 गुना ज्यादा काम करेगी एली तुम इससे खूब पैसा कमाओगे फिनिश भी यही सोचता है मुझे उम्मीद है कि हम कुछ पैसा जरूर कमा पाएंगे अगले वसंत में मैं निश्चित रूप से कपास लगा रहा हूँ मैं भी आपके द्वारा उगाई जा सकने वाली पूरी कपास के लिए हमारे पास कॉटन जिन तैयार होंगे रुको अधिक कॉटन जिन बनाने में समय लगेगा परंतु किसानों ने एली की एक न सुनी उन्होंने अगले वसंत में अधिक से कपास लगाने की योजना बनाई एली को किसानों के लिए कॉटन जिन बनाने की जल्दी करनी पड़ी जून सत्रह में उन्होंने न्यू हेवन, हेवन कनेक्टिकट में एक वर्कशॉप स्थापित करने के लिए मलबरी ग्रो छोड़ा अलविदा एली। यह दुख की बात है कि आप इतनी दूर जा रहे हैं हाँ लेकिन उत्तर में मुझे अपनी ज़रूरत का सामान आसानी से मिलेगा मुझे कॉटन इंजिन बनाने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को भी काम पर रखना होगा हमें बहुत जल्दी कॉटन इजिन बनाने की ज़रूरत है दक्षिण में बागान मालिक उनका इंतजार कर रहे हैं मैं बॉक्स बनाना शुरू करूँगा आप रोलर के दांत बनाएँ हमने आज का काम खत्म कर दिया मिस्टर विटनी क्या आप आज रात यहाँ रुकेंगे हाँ मुझे पेटेंट के लिए अनुरोध करने वाले इस पत्र को समाप्त करना है अगर हमें पेटेंट मिल जाएगा तो फिर सिर्फ हम ही कानूनी रूप से मेरे इस डिज़ाइन का उपयोग कर सकेंगे तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री थॉमस जेफरसन को एली का विचार पसंद आया मार्च चौदह सत्रह को उन्होंने एली को पेटेंट प्रदान किया सत्रह में गर्मियों के अंत तक एली ने छ कॉटन जीन्स बनाई और वो उन्हें मलबरी ग्रोह में लाए मैं इन जीन्स को पतझड़ की फसल के लिए लाया हूँ यह बहुत कम है हमें भविष्य में बहुत अधिक जींस की जरूरत होगी मैंने अखबार में एक विज्ञापन दिया है और किसानों से अगले साल कपास बोने की अपील की है इतने सारे कॉटन जीन बनाने के लिए मुझे अधिक सामान और मजदूरों की आवश्यकता होगी मुझे लागत का भुगतान करने के लिए कर्ज लेना होगा सत्रह के वसंत में ऐली सामान खरीदने के लिए बैंक कर्ज़ लेने के लिए न्यूयॉर्क गए लेकिन जब वो कनेक्टिव लौटे तो उनके सामने एक भयानक मुसीबत आई आज नहीं मेरी वर्कशॉप मैं बर्बाद हो गया मेरी वर्कशॉप सारा सामान और बीस तैयार कॉटन जीन मशीनें जल गई मैं जितनी जल्दी होगा धंधे को फिर से स्थापित करूंगा लेकिन एक लंबे समय के बाद ही मैं अपने नुकसान की भरपाई कर पाऊंगा एलि ने वर्कशॉप का पुनर्निर्माण किया सात महीने के बाद उसने छब्बीस नई कॉटन जीन्स का निर्माण किया इस बीच दक्षिण में कॉटन जीन्स के लिए किसान अधीर हो गए मिलर और विटने हमारे मुनाफे का एक तिहाई हिस्सा अपने कॉटन जीन्स के उपयोग के लिए चार्ज कर रहे हैं हमारा कपास लगभग कटाई को तैयार है हमें जल्दी उन कॉटन जींस की ज़रूरत होगी हमें खुद अपनी कॉटन जींस बनानी चाहिए मैंने उसे उन्हें काम करते हुए देखा है मैं कॉटन जींस बनाने के लिए एक बड़ई को काम पर रखूंगा सत्रह के पतझड़ में एली फसल के लिए और अधिक कॉटन जीन्स लेकर दक्षिण में लौटे लेकिन उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हुई क्या तुम वो देख रहे हो वह हमारी ही तरह ही कॉटन जीन इस्तेमाल कर रहे हैं आपको यह मशीन कहाँ से मिली मेरे मालिक ने इसे सवना से एक बड़े से खरीदा यह विटनी जीन से काफी बेहतर है वे कहते हैं कि विटनी जीन कपास को बर्बाद कर देती है उन्होंने मेरा आइडिया चुराया है और वे मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हैं अब हम अपने कॉटन जीन्स को कैसे बेचेंगे यह परेशानी तो आग के मुकाबले भी कहीं भारी है अध्याय चार एक सपने की कीमत मई सत्रह सौ संतानवे में एली और फिनिश अपने मामले को अदालत में लेकर गए महोदय दक्षिण के किसानों ने मेरे पेटेंट को के विचार को चुराया है हमें नकली कॉटन जींस के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए उनके कॉटन जीन्स आपके जैसे बिल्कुल नहीं है आपको कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी ये फैसला गलत है हम हार नहीं मानेंगे हम इसके लिए अंत तक लड़ेंगे जब तक हमें वो रॉयल्टी नहीं मिलती जिसके हम अकदार हैं एली और फिनिश ने तीन साल तक एली और फिनिश ने तीन साल तक अदालत में अपना मुकदमा लड़ा आखिर कारवेज जीते और उन्होंने केस में इतना पैसा खर्च किया कि वो आर्थिक रूप से टूट गए एली ने उत्तर की ओर लौटने का फैसला किया मुझे लगता है कि मिलर और विटनी कंपनी का अंत है हाँ लेकिन यह मेरा अंत नहीं है मैं कुछ नया आविष्कार करूंगा और आ, आपको लिखूंगा निश्चित रूप से तुम कुछ नया करोगे तुम्हारे जैसा इंसान खाली नहीं बैठ सकता एली के दिमाग में एक और विचार है तैयार हों तो बंदूक के हाथ हाथ से बहुत तेजी से बनाई जा सकती है अगर उनसे कुछ टूट जाता है तो उस पुर्जे को आसानी से पूर्व निर्मित हिस्से में बदला जा सकता है सरकार ने एली को एक कारखाना बनाने के लिए पैसे दिए जहाँ वो सेना के लिए बड़े पैमाने पर बंदूकें बना सके उनकी गन फैक्ट्री सफल रही और अंत में उसने कुछ पैसे भी कमाए। एली विटनी की कॉटन जिन के आविष्कार ने दक्षिण के छोटे किसानों की तकदीर बदली और बड़े समृद्ध कपास, कपास, कपास की फसल का मूल्य डेढ़ लाख डॉलर से बढ़कर अस्सी लाख डॉलर हो गया हालांकि कॉटन जिन ने दक्षिण की अर्थव्यवस्था को की की मदद की, लेकिन इसका एक भयानक परिणाम भी हुआ। बागान कम कम अफ्रीकियों को अमेरिका लाया गया और गुलामों के रूप में काम पर वापस जाओ कड़ी धूप में गुलामों ने लंबे समय तक काम किया कई लोगों को पीटा गया और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया गृह युद्ध अठारह सौ इकसठ में शुरू हुआ गुलामी गृह का एक प्रमुख कारण थी कॉटन जिन ने गुलामी को फैलाने में मदद की लेकिन विटनी के बड़े पैमाने पर बंदूकें बनाने के विचार ने अठारह में उत्तर को युद्ध जीतने में मदद की उसी वर्ष अमेरिका में गुलामी हमेशा के लिए समाप्त हो गई एली विटनी और कॉटन जिन के बारे में अधिक जानकारी एलिविटनी का जन्म आठ दिसंबर सत्रह को वेस्ट बोरो मैसाच्यूसिट्स में हुआ था आठ जनवरी अठारह को न्यू हेवन कनेक्टिव में उनका निधन हुआ कॉटन जिन में जिन शब्द इंजन का छोटा रूप है ऑसगर्न होम्स ने एली विटनी जैसी ही कॉटन जीन्स बनाई होम्स ने अपने कॉटन जीन में तार के दांतों की बजाय आरी के दांतों का इस्तेमाल किया क्योंकि उसने आरी इस्तेमाल की थी इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि उसका आविष्कार अलग था और उसने पेटेंट की चोरी नहीं की थी कानूनी लड़ाई के बाद एली और फिनिश ने किसानों से कॉटन जींस का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क लेने के बजाय उन्हें कॉटन जीन्स बेचने का फैसला किया किसान इस विचार से खुश हुए और उन्होंने कई कॉटन जींस खरीदी सत्रह में फिनिश मिलर और कैथरिन ग्रीन की शादी हुई उन्हें इतनी आर्थिक परेशानी हुई कि 1800 में उन्हें अपना फार्म यानी प्लांटेशन बेचना पड़ा मलबरी ग्रो मात्र 15000 डॉलर में बिका कॉटन जिन द्वारा हरे बीज वाले कपास को आसानी से साफ करने के कारण दक्षिण में गुलामी फैली सत्रह में सिर्फ छह गुलाम राज्य थे 1860 तक उनकी संख्या बढ़कर पंद्रह गुलाम राज्य हो गई थी कॉटन को साफ करने के लिए अभी भी कॉटन जिन का इस्तेमाल किया जाता है आज की कॉटन जीन एलिविटनी की बनाई जैसी ही है लेकिन उन्हें चलाने के लिए लोगों और घोड़ों के बजाय अब इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग किया जाता है वस्त्र ही एकमात्र कपास का उत्पाद नहीं है कपास से कंबल तंबू और यहाँ तक कि डॉलर के बिल भी बनाए जाते हैं बिनौला तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए सलाद ड्रेसिंग पटाखे और चीज बनाने में किया जाता है बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आज भी एली विटनी के विचारों का उपयोग किया जाता है छोटे खिलौनों से लेकर बड़ी मशीनों तक लगभग हर चीज का निर्माण आजकल इसी तरीके से किया जाता है